डरवा दे ये कहने का एक तरीका है सुंदरता को भी सुंदर करे ये कहने का तरीका मैंने सुंदरता इतनी सुंदर कि सुंदरता स्वयं भी उन्हीं की सुंदरता से सुंदर मैंने सारे संसार में अभी जैसा बता रहे थे जनकपुरी में जहां कहीं जितनी भी सुंदरता है वो किसकी सुंदरता से सीता जी की सुंदरता से सारा नगर सुंदर है बाघ का एक एक पेड़ एक एक लता एक एक पत्ती सुंदर है तो किसकी सुंदरता सुंदर है सीता जी की सुंदरता सुंदर है तो सबको सुंदर करने वाली वही है वही माया ही जो है इसने सारे जगत को चमचमाता हुआ इतना सुंदर बना दिया उसी की सुंदरता से सारा जगत सुंदर दिखाई देता है जनकपुरी के बात ही नहीं है अब भी जहाँ कहीं भी चमचमाता हुआ जगत दिखाई देता आकर्षण दिखाई देते हैं वस्तुएं सुंदर दिखाई देती है उनमें वस्तुओं की कोई अपनी सुंदरता नहीं उनमें जो कुछ सुंदरता है वो तो सब माया की सुंदरता है उसी के कारण सब सुंदर लगता है और माया की सुंदरता भी स्वतंत्र नहीं है उसके पीछे परमात्मा स्वयं विद्यमान परमात्मा और माया तो क्या है स्वप्न के समान भी क्या कुछ है ही नहीं उसमें तत्व तो ही नहीं निस्तत्व तो माया लेकिन उसने भी इतना सब सुंदर बना रखा है तो जो सुंदरता बना रखी है उसके उसका जितना भी ऊपरी प्लान है वो तो सब माया का है पर जो उसका कंटेंट है वो परमात्मा है परमात्मा न हो तो जगत कोई सुंदर नहीं उस तो जगत का अस्तित्व तो ही नहीं जगत है सुंदरता की तो बात ही गया लेकिन जगत में जो कोई सुंदरता नाम रूपात्मक भाषित भी होता है ये सब माया की रचना उसके कारण से इसलिए माया के साथ में ये बिल्कुल अंग्रेजी की कहावत बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है ऑल देट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड जो कुछ चमकता दिखाई दे ये समझने ये ना समझना जो चमक रहा है तो सब सोना ही है अरे ये चमकता है उसमें कांच भी हो सकता है और भी चीजें चमकने वाली होती कोई सोनी सोना चमकने वाला थोड़ी होता है ये सब जो जितना भी जितनी सुंदरता जगत की है वो सब माया में है सुंदरता कई और छवि ग्रह दीप सिखा जनु बी और वो कहते हैं कि देखो छवि के घर के भीतर सीता जी जो है वो दीपक की लो की तरह से चमक रही हैं यह सुंदरता का ध्र दिखाई है ऐसे करके ये काव्यात्मक उत्प्रेक्षा हुई सुंदरता का वर्णन करने के लिए अपने मन में ही भगवान राम ने सो दिया और ये उदाहरण भी जो ये है जैसे तुलसीदास जी ने लिखा तो कालिदास का याद आ गया तुलसीदास जी को तुलसी कालिदास ने जो रघुवंश में आता है राजा रघु का जब विवाह हुआ और उस समय जहाँ पर उनके जा गए थे वो जो लड़कियां जो अपना वर्ग ग्रहण करने के लिए इस प्रकार से करती माला पहनाती है जय माल पहना जहां पर जिस समय हो रहा था ये उस समय जहां थे तो वो राजकुमारी अपने लेकर के साथ में ले करके माला लिए हुए हाथ में और सब जगह इस प्रकार से घूमती हुई सब राजाओं के बीच में जा रही थी राजा रघ भी वहाँ बैठे हुए तो वो जब वहाँ पर कालिदास लिखते है की वो जब चलती है अपनी सखियों के साथ में तो जहाँ जहाँ आगे जाती है तो जैसे मानो अंधकार में प्रकाश होता चला जा रहा हो इस प्रकार से वो सब जगह आगे प्रकाशित अपने रूप सौंदर्य से वो सारी सभा को प्रकाशित करती हुई चली जा रही थी हम्म, तो, तो तुलसीदास जी को याद आ गई कि जो कालिदास ने सुनाया दीप शिखा के समान वहाँ पर भी उसको इंदुमती उसका नाम था इंदुमती जो है वो वो चली आ रही थी जो दीपक के शिखा के समान चली आ रही थी कालिदास ने लिखा तो वैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं वो दीप के समान सीताजी यहाँ पर भी हैं वो छविग्रह है और, और जितनी उस समय उनके साथ वो सभी सुंदर है सखियां और वो सब मानो सुन्दरता का घर है उन्हीं के बीच में सीताजी मानो दीपक के समान चमक रही हूँ इस प्रकार के उनकी सब सखियों के बीच में सीता जी की सुन्दरता दिखाई दी तो जब का तुलसीदास जी को याद आया कालिदास की बात हो गई है तो तो बोले की सब उपमा कभी रहे जो थारी अरे क्या बात हमने कह दी ये तो सब उपमाए जितनी कविता हो गए उन्हें सब पुरानी कटाली सब वर्णन उनको कट ये भी कालदास ने कह दी अब हमने कह दी तो क्या कह दी अरे कोई नई उपमा लाओ अब कभी है तो कुछ नमीनता भी है वो पुराने कभी जो उपमाएं दे गए वही वही उपाय बोलते हो तो कोई कविता होगी कविता के माने ये कुछ कभी नई उद्भावना करे भाई ये है तो तुलसीदास जी को लगा कि ये तो पुरानी बात हो गई सब उपमा कवि रहे जो ठारी जो माने एक बार एक उपमा को दे दो तो वो झूठी हो गई अब जैसे लोग बात कहीं एक कोई बात कहे वही बात दूसरा व्यक्ति कह अरे एक वो गो तो वो कह रहे थे तो वही तुम कह रहे तो हो तुम्हारी बात तो झूठी हो गई फिर क्या कहते इसी प्रकार से जो है वो एक उदाहरण दे दिया दूसरा वही उदाहरण दूसरी जगह दो तो झूठा हो गया तो कहते हैं सब उपमा कवि रहे जो ठारी कहीं विदय कुमारी विदय कुमारी ये पटतरो मैंने तुलना किससे करें पटतर करके माने बराबरी करें किस बता हुआ की कैसी सुंदर ये है वो किससे बता हुआ तो इस प्रकार से अपने मन में सोचते है सी सो ये वर्ण प्रभु अपने हृदय में ही भगवान ने इस प्रकार से सीताजी की सुन्दरता का वर्णन किया लक्ष्मण जी से ये संबोधा नहीं कुछ नहीं। और प्रभु आपन ही दशा विचार और अपंधा विचार के मने हमारे नेत्र खुले रह गए सीता जी को के जैसे हम देख रहे हैं ये सब की तरफ उन्होंने अपना तरफ ध्यान दिया तो उसके बाद में अपने जरा जैसे कोई व्यक्ति होश में आवे इस प्रकार से मानव सावधान हो गए और बोले सुचि मन अनुजन और फिर बड़े पवित्र मन से लक्ष्मण जी से इस प्रकार से बोले समय अनुहार और समय समय के अनुसार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार से बोला जो कुछ बोला वो तो आगे देखते है फिर लेकिन यहाँ पर एक शब्द सूचि बोल दिया कि माना यहाँ जो भगवान राम का सीता जी का मिलन है इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है अपवित्रता नहीं है अशोभनीय बात इसमें नहीं है इसमें ये एह, बिल्कुल सात्विक भाव है परम पवित्र भाव है मर्यादा के अंतर की बात है नहीं तो अगर कोई बात अपवित्र बात होती अनुचित बात इनके भगवान राम के मन में आई होती तो लक्ष्मण जी है ना बताते है। और इसके बाद देखते है जाकर के विश्वामित्री जी से की भगवान बताते हैं जाकर तो उनका बताने के माने है उन्होंने कोई लुपी छुपी कोई ऐसी बात जो अशोभनीय बात हो ऐसी कुछ बात नहीं मर्यादा के अंतर भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ही मर्यादा के अंतर ही रहना है नियम के अंतर्गत रहना है उसी प्रकार से रहते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी से परम पवित्र बात इस प्रकार से पवित्र मन से ऐसी बात कही अब वो कौन है क्या है सीता जी का परिचय भगवान राम लक्ष्मण को देते हैं उसको तो तो तो देखेंगे सत्यं नान्यापृारगुपतेदय श्रदीए सत्यमी च भानखिला भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा मे काम कुर जय